संवेद्ण संवेद्ण के पंक, की, पंक, ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक और, और दृष्टि। मैं आशमी का आपको सुनाने जा रही हूं एक बाल कविता जिसका नाम है सूरज क्या सिखलाता है माँ यह मुझे बता दो सूरज नित्य कहाँ जाता है क्यों होते ही प्रातः पुनः नब पर आ जाता है बेटा दिन भर चलते चलते जब दिन कर थक जाता है करता तब विश्राम सवेरे आता वह सिखलाता करो शक्ति भर काम की जब तक मैं नब में चलता हूँ सो जाओ चुपचाप रात में जैसा मैं करता हूँ किंतु प्राप्त होते ही जग जाओ मत लगाओ नित्य क्रिया से निपट काम में अपने तुम लग जाओ दिन कर साही, जब डट कर मैं भी काम करूँगा क्या वैसा ही ऊपर उठकर मैं भी चमक सकूँगा बेटा जब तुम काम करोगे तन मन हृदय लगाकर अपने में विश्वास जमाकर, भय आलस भगाकर, यश पाओगे सुख पाओगे विजय कहलाओगे चमक उठोगे तब तो तुम भी निश्चय दिन का साही, तुम्हें देखकर कर पाएंगे, भूले भटके राही